कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के ग्यारहवें मंत्र तक की चर्चा हो चुकी है बारहवें मंत्र का विचार आज होना है दस तथा ग्यारह इन दो मंत्रों में ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक चांचल्य दोष का निवर्तक उपाय के रूप में योग बताया गया वह योग है निधिध्यासनात्मक अब ये जो बारवा मंत्र है इसके अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान शून्यवादी की शंका का उत्थापन करके मंत्र से समाधान करते हैं जब चित्त के चांचल्य की निवृत्ति के उपाय के रूप में योग बताया गया तो योग का स्वरूप हुआ इंद्रिय मन तथा बुद्धि का सर्वव्यापारोप रम इन सभी की निचेष्ट अवस्था योग है बुद्धि भी अपना कोई अनात्म विषयक अध्यवसाय रूप व्यापार न करें चेष्टा न करें मन संकल्प विकल्प रूप व्यापार से यानी चेष्टा से रहित हो जाए, और श्रोत्रादि इंद्रिया भी अपने अपने शब्दादि विषय ग्रहण रूप व्यापारों से रहित हो जाए। और लय नामक दोष तथा कषाय से भी रहित हो जाए तो कहा गया यह योग की चरम अवस्था है इसे परम अवस्था कहा गया ताम योग आहु परमा गतिम इससे और यही योग है ये साधन है चित्त की चंचलता की निवृत्ति के लिए तो योग का स्वरूप सुन करके जिन लोगों के बुद्धि में यह संस्कार है कि जो इंद्रिय ग्राह्य वस्तु है वही विद्यमान है और जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वह है नहीं ऐसा जिनका दुराग्रह है मानना है वे कहते हैं जब इंद्रिया मन और बुद्धि सचेष्ट रहेगी व्यापारवान रहेंगे तो उस समय वेदांती कहते हैं अनात्मा का ग्रहण होता है आत्मा का ग्रहण नहीं होता का मतलब इंद्रिया जब सचेष्ट हैं, तो आत्मा का ग्रहण नहीं होता और जब अंतकरण तथा तो वहकरण निचेष्ट होंगे तो ही ज्ञान के साधन है और ये निर्व्यापार होंगे तो फिर ज्ञान नहीं होगा तो इसका अर्थ है कि आत्मा का इंद्रिय से ज्ञान न होने से और इंद्रिय की निचेष्ट अवस्था में ज्ञान का कोई साधन न होने से आत्मा का ग्रहण ही नहीं होता और जिसका कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा है उसे है करके कैसे कहा जा सकता तो वह वस्तु है ही नहीं आत्मा असत है ये शंका लेकर के जो उपस्थित हुए हैं उनकी इस शंका का निराकरण करने के लिए बारह और तेरह ये दो मंत्र हैं तो बारहवें मंत्र का उच्चारण कर लें नाचा नमनसा मन सा शक्यो न चक्षुषा अस्ती ब्रुव तो न कथम तदुपलभ्य कते हैं शंका का अर्ध अंगीकार करते समय शंका को अर्ध सत्य बताते समय यह कहा था ना कि सत्यम तो शंका के किस अंश में सत्यता है तो इस अंश में कि आत्मा इंद्रिय अग्राह्य है यह शंकाकार मान रहे हैं सिद्धांत भी मानते हैं इस दृष्टि से कहते हैं बाह्य इंद्रिया दो विभागों में विभक्त है ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय तो कर्म कर्मेन्द्रिय का भी विषय आत्मा नहीं है और बाह्य ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय का विषय भी आत्मा नहीं है तो बाह्य इंद्रिय अग्राह्यव तो है तो सुख दुखादि भी बाह्य इंद्रिय अग्राह्य है तार्किकों के यहां लेकिन अंतकरण जो मन है उससे ग्राह्य है मानस प्रत्यक्ष होता है सुख दुखादि का इच्छा का बाह्य कर्म इंद्रियों के भी द्वारा ग्रहण नहीं होता सुख दुखादि का और से भी ज्ञान नहीं होता किंतु वे है नहीं ऐसा नहीं अनुभव में आ रहे हैं उनका अनुभव होता है मन से इसलिए मनुग्राही जो है वो भी हैं और यहां बताया जा रहा है कि आत्मा में उभय प्रकार की बाह्य इंद्रियों से ग्राह्यता भी नहीं है और अंतकरण ग्राह्यता भी नहीं है कोई बाह्य ज्ञानेन्द्रिया तथा कर्मेंद्रियों से आत्मा का ग्रहण करना चाहेगा तो संभव नहीं है अंतकरण से आत्मा का ग्रहण करना चाहेगा तो भी संभव नहीं है ये यहां पर पूर्वार्ध में कहा इसलिए बाह्यकरण तथा अंतकरण से अग्राह आत्मा में है पूर्व पक्षी जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं ये श्रुति कह रही है बारहवें मंत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्ष का समर्थन कर रही आत्मा में अतिद्रियत्व बता करके पहले कर्मेन्द्रिय ग्राह्यता नहीं है इसे कहा जा रहा है करण से आत्मा शब्द का अध्ययन करना अन्वय आएगा तो वाचा आत्मा प्राप्त नहीं वह शक्य ऐसा अन्वय करना वाचा इसमें वाक उपलक्षण है बाकी कर्मेंद्रियों का तो वाक तथा वाक से उपलक्षित अन्य हस्तादि जो कर्मेन्द्रिया हैं उनसे आत्मा प्राप्त करना आत्मा को संभव नहीं है आत्मा अप्राप्तव्य है तो कर्मेन्द्रिय अग्राह्यता बताई और ये लगाना कि चक्षुषा आत्मा प्राप्त नहीं व तो आत्मा को कर्मेन्द्रिय से जैसे ग्रहण नहीं किया जा सकता ऐसे बाह्य ज्ञानेन्द्रियों से भी चक्षु शब्द उपलक्षण है अन्य इंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों का इसलिए चक्षु तथा अन्य स्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों से भी आत्मा का ग्रहण नहीं होता है ये आत्मा चक्षुषा प्राप्त न शक इससे कहा गया सुखा तो सुख दुखादि बाह्य कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय से अग्राह्य होने पर भी अंतर अंतकरण से ग्राह्य है ऐसे आत्मा सुख दुखादि के तरह अंतकरण ग्राह्य होगा मानस प्रत्यक्ष का विषय बनेगा ऐसा यदि कोई कहना चाहेगा तो श्रुति कहती है अंतकरण कौन है मन तो मनसा आत्मा प्राप्त नहीं वशक तो अंतकरण मन से भी आत्मा का ग्रहण करना संभव नहीं है इसलिए मुंडक उपनिषद में कहा गया तद अदृश्यम अग्राह्य तो वह अदृश्य है ज्ञान इंद्रिय से अग्राह्य है इंद्रिय से ग्रहण अयोग्य है और अग्राह्य का अर्थ है इंद्रियों से भी अग्राह्य है अग्राह्य शब्द से मुंडक उपनिषद में कर्म इंद्रिय अविषयता बताई यहाँ वाचा प्राप्त न शक्य इससे बताई गई अदृश्यम इस विशेषण से बाह्य ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों की अग्राह्यता बताई गई यहाँ चक्षुषा प्राप्त नैव व शक्य से बताई जा रही है और अचिंत्यम ये भी एक विशेषण आता है उससे चित्त अंतकरण से अग्राह्यता बताई गई है यह मनसा प्राप्त न शक इससे बताया गया मनोअग्राह्यता को तो इंद्रिय अग्राह्य हैं आत्मा यदि तो लोक में तो जो इंद्रिय ग्राह्य हैं बाह्य इंद्रिय या अंतकरण से ग्राह्य है वही है करके प्रसिद्ध है और उससे विपरीत जो है बाह्यकरण तथा अंतकरण से अग्राह्य जो है उसे तो कहा जाता है असत तो आत्मा बाह्य करण तथा अंतकरण से अग्राह्य होने से असत होगा फिर तो कहते असत नहीं है भले ही वह चक्षुरादि इंद्रियों से तथा मन से अग्राह्य है लेकिन उसका सर्वथा अग्रहण है ऐसी बात नहीं उसका सत्वे न ग्रहण होता है जगत कारण के रूप में ग्रहण होता है जो कार्य है वह अमूल नहीं हो सकता मूल रहित नहीं हो सकता और ये जो आकाश आदि जगत रूपी कार्य दिख रहा है उसका कोई ना कोई मूल है तो वह जो मूल है आकाश आदि जगत का उस आकाशादी जगत के मूल यानी कारण के रूप में आत्मा है इस रूप से अवगत होता है अस्ति जगतों मूलम आत्मा इस रूप में आत्मा की प्रतीति हो रही है सत्वेन। इसलिए माना जाएगा कि आत्मा का ग्रहण हो रहा है और वह इंद्रिय से ग्रहण नहीं है श्रुति मूलक तर्क से ग्रहण हो रहा है जो श्रुति मूलक तर्क मेम्न स्त्रोत्र में लोका किमतों जगताम इस श्लोक में बताया गया कि ये जो सावयव जगत है अजन्मा नहीं हो सकता का मतलब इसका जन्म हुआ है ये कार्य है तो कार्य है तो बिना कर्ता के हो नहीं सकता तो इसका कर्ता है तो कर्ता कौन है अनिशो व्यायात भुवन जन ने कह परिकर अनिश है जीव अल्पज्ञ अल्प शक्ति और वह यदि इस जगत का कर्ता होगा तो लोक में देखा जाता है जीव को कोई भी कार्य करना हो तो अपने से भिन्न कार्य की उपादान कारणभूत सामग्री निमित्त कारणभूत सामग्री की जरूरत होती है कुलाल रूपी जीव को घड़ा बनाना हो तो मिट्टी रूपी उपादान कारण चक्र दंड आदि निमित्त कारणों की आवश्यकता होती है उनके बिना बना नहीं सकता तो ये जगत को बनाने के लिए जीव रूपी कर्ता ने कौन सी सामग्री ली कहाँ से सामग्री ली पृथ्वी बनाने के लिए आकाश बनाने के लिए जल बनाने के लिए वायु को बनाने के लिए तो अनिश हो कुरियात भुवन जन ने किकरा कर तो कोई सामग्री उसके पास है ही नहीं शुरू में एक जगत बनाना है तो उस समय क्या सामग्री है बिना सामग्री के वो बना नहीं सकता इसलिए कहते हैं आप ही तो इस जगत के कर्ता हैं बिना सामग्री के आ, बना लेते हो ऊर्ण नाभी के तरह इस जगत को जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण आप है तब भी आपके प्रति संशय ये संसार के प्राणी करते हैं का मतलब वो है श्रुति अनुकूल तर्क और उस तर्क से जगत के कारण के रूप में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आत्मा अवगत हो रहा प्रतीत हो रहा है इसलिए आत्मा की जगत कारण के रूप में प्रतीति होने से आत्मा है नहीं है ऐसी बात नहीं समाधि नहीं, नहीं नहीं जब कार्य को देख रहे हैं कार्य को देख रहे हैं तो अनुमान से ही बता रहे तो अनुमान से आत्मा का मूलक अनुमान कहा ना मूलक तर्क से जगत कारण के रूप में आत्मा का ज्ञान हो रहा है। जगत कारण के रूप में यानी जगत का कारण कोई ना कोई है ये ज्ञात हो रहा है वो कारण जीव हो नहीं सकता अल्पज्ञ अल्प शक्ति होने से बिना सामग्री के कुछ भी कर न पाने के कारण वो फिर बिना सामग्री के ही अपने से ही जगत को बनाने वाला कोई न कोई जीव से भिन्न है वो कौन है वो आत्मा है ऐसा श्रुति श्रुतिमूलक तर्क से आत्मा का जगत कारणत्व रूपेण भान हो रहा है इसलिए आत्मा है ऐसा ही ग्रहण करना चाहिए आस्तिक को और निर्मूल जगत हो नहीं सकता कार्य असत से जगत की उत्पत्ति हो नहीं सकती श्रुति कहती है असतः कथम सत जायत तो असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी तो आगे कहते हैं कि उत्तरार्ध में जिस कारण से जगत कारण के रूप में ब्रह्म की प्रतीति हो रही है आत्मा की प्रतीति हो रही है उस कारण से जो जगत का कारण आत्मा नहीं है क्योंकि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है इंद्रिय ग्राह्यता का वो निषेध कर रहे हैं इंद्रिय ग्राह्य जो है वो है जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वह असत है ऐसा जो मानने वाले हैं उनका निराकरण करते हुए कहा गया कि भले ही इंद्रिय ग्राह्यता आत्मा में नहीं है लेकिन मूलक तर्क से प्रारंभ में जगत के कारण के रूप में आत्मा गृहित हो रहा है प्रतीत हो रहा है इसलिए जो यह परमात्म साधक तर्क तथा उसकी होता श्रुति का प्रमाण के रूप में ग्रहण करने वाले हैं आस्तिक उन आस्तिकों से भिन्न जो श्रुति तथा श्रुति मूलक तर्क को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें तो ब्रह्म उपलब्ध नहीं हो सकता नास्तिक। ह हाँ, नास्तिकों को इसे उत्तरार्ध में कहा जा रहा है अस्ती ब्रुव अन्यत्र तत् कथम उपलब्धते तत्नी ब्रह्म जगत का मूल और कथम शब्द आक्षेपार्थम है तो ब्रह्म तद ब्रह्म कथम उपलब्ध का मतलब किसी भी प्रकार से उपलब्ध नहीं हो सकता जो मात्र बाह्य तथा अंतकरण को ही ज्ञान का साधन मानते हैं श्रुति तथा श्रुति मूलक तर्क को स्वीकार नहीं करते ऐसे जो नास्तिक हैं, उन नास्तिकों को ब्रह्म का सत्वेन बोध कैसे हो सकता है तो मतलब कथनचन नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से उन्हें अस्तित्व रूप से बोध नहीं होगा आस्तिकों को होगा तो, वो अपने से बलवान एक दूसरा जीव विशेषी मानते हैं उनका अपना जो आग्रह होगा तो भाष्य में हैं, है भाष्य को देखिए नैब वाचा न मनसा न चक्षुषा नान्य रि इंद्रिय प्राप्त शक्य ते वाक मन तथा चक्षु और वाक्चु से उपलक्षित बाकी इंद्रिया इनमें से किसी से भी जो वेद प्रतिपाद्य आत्मवस्तु हैं नचिकेता का जिज्ञास्य और यमराज्य के द्वारा उपदिश्यमान वह प्राप्तम न शक्यते। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण जो बाह्य करण तथा अंतक करण है इनसे आत्मा का ग्रहण नहीं किया जा सकता ये जो कहा जा रहा है वो ठीक है लेकिन आगे कहते तथापि तो इंद्रिय ग्राह्यता न होने मात्र से आत्मा ही नहीं ये नहीं कहा जा सकता कहते हैं तथापि सर्व विशेष जगतो मूलम इति जगत अस्तेव कार्यप्रविलापन अस्तित्वनिष्ठ तो ऐसा तो अन्वयकर्णा कि सर्विशेषरिपी आत्मा पद का अध्ययन करना कि आत्मा सर्व विशेष रहित आत्मा अस्तव ये प्रतिज्ञा है आस्तिकों की कार्यक्रम संघात से रहित स्थूलत्व सूक्ष्मत्वादि संसार धर्मों से रहित अलिंग जो आत्मा है वह सर्व विशेष रहित होने पर भी है नहीं है ऐसी बात नहीं तो क्यों तो कहते इसलिए कि जगतो मूलम इति अवगतत्वात जगत का मूल यानि कारण के रूप में आत्मा अवगत होने से निश्चित होने से जगत के कारण के रूप से आत्मा का निश्चय होने से आत्मा इंद्रिय ग्राह्य न होने पर भी सर्व विशेष रहित जगत का विवर्त उपादान कारणभूत आत्मा विद्यमान है जगतो मूलम इति अवगतत्वा का अर्थ है जगत के विवर्त उपादान कारण के रूप से आत्मा का अवबोध होने से ज्ञान होने से क्योंकि जो कार्य होता है वाचारंभन विकारो नाम अध्येयम के अनुसार विकारभूत जो कार्य है वो वाचारंभन है यानी है अध्यस्त है।, है और अध्यस्त की प्रतीति निराधिष्ठान नहीं होती निराधिष्ठान भ्रम नहीं हुआ करता उसका अधिष्ठान कोई न कोई सत्य होता है यदि सत्य रज्जु न हो तो मंद अंधकार होने पर भी सर्प की भ्रांति नहीं होगी सूर्य किरणें न हो तो मृग तृष्णा की भ्रांति नहीं होगी शीप न हो तो चांदी की भ्रांति नहीं होगी तो सत्य अधिष्ठान में ही अध्यस्त वस्तु की प्रतीति होती है तो ये जो कार्य है वह वाचारंभन है भ्रांति से कल्पित हैं तो उसकी जो भ्रांति हो रही है वह सत्य अधिष्ठान के बिना असंभव है इसलिए अधिष्ठान के रूप में यानी विवर्त कारण के रूप में सर्व विशेष रहित तो, आत्मवस्तु का बोध होने से ज्ञान होने से आत्मा जगत का विवर्त उपादान कारणभूत विद्यमान है क्योंकि कहते हैं कार्य प्रविलापनस्य से जो कार्य का प्रविलापन है यानी विलय है वह अस्तित्वनिष्ठ है यानी सन्निष्ठ है इसलिए श्रुति कहती है सन्मुला सो में इमा सर्वा प्रजा सदाएतना सत्प्रतिष्ठा तो ये जो भी कार्य है वो सब का सब विलीन होता है तो उसका अंतिम जो विलय का आश्रय है वह अस्तित्व यानी सत होता है तो अस्तित्वनिष्ठ तो कार्य प्रविलान से कार्य का लय संष्ठ है सत्प्रतिष्ठा इमा सर्व प्रजा से श्रुति बताती है इसलिए अनुमान यहाँ पर भस्कर भगवान ने बताया वो श्रुति मूलक है इसकी मूलभूत श्रुति है सन मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सदातना सत्प्रतिष्ठा ये जो कार्य हैं प्रजा शब्दित ये अध्यस्त है लेकिन इसका विवर्त उपादान कारणभूत जो अधिष्ठान है मूल वह सत है और स्थिति काल में भी वे सत करके प्रतीत हो रहे हैं वो तो अधिष्ठान के कारण ही अधिष्ठान की सत्ता से ही सत्तावान हैं इसलिए सदाएतना अर्जब प्रलय में विलीन होते हैं समस्त कार्य तो विवर्त उपादान कारण जो सत हैं उसी में विलीन होते हैं उसका प्रविलय नहीं होता तो कार्य मात्र का प्रविलय सं है वहीं तक लय होता है और सत का लय यानी विनाश नहीं होता तथा ही इदम कार्यम इत्यादि से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि कार्य का लय सन्निष्ट है। ये जो कहा गया उसी को स्पष्ट करने के लिए तथा कार्य सूक्ष्म वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए पूर्व पृष्ठ पर है अवतरण टीका घटोस्थिति प्रतिपन्न प्रतिपन्नस्य घटस्य मुद्गर अभीघातात विलापने घटाकार विलीयते तस्य विलीयन अपि अवृत्तिदर्शना तो घटो अस्ति इति प्रतिपन्नस्य घटोस्तीपन्न तो घट, घट है इस रूप सन्घट इसूपे ज्ञात जो घट है काल में घट के तरह जगत भी प्रतीत हो रहा है है करके तो सद रूप से ज्ञात जो घट हैं उस घट का जब मुदगरा आदि से नाश करते हैं उस पर डंडा से किसी ने प्रहार किया घट पर तो घट फूट गया तो उस समय घट में घटो अस्ति ये जो कहते हैं स्थिति काल में तो उसमें इस प्रती के विषय दो हैं एक तो घटाकार और दूसरा अस्ति शब्द से ग्राह्य अस्तित्व यानी सत्व सत्ता सत्ता ये सामान्य स्वरूप है घट का और घटाकार जो आ, आकार है उसका वह उसका विशेष स्वरूप है तो जब डंडे से प्रहार करते हैं घट फूट जाता है तो उस समय वो डंडे का प्रहार नष्ट करता है केवल आकार रूप जो अंश है घट का उसे और घट के अंदर जो सामान्य अंश है अस्तित्व उससे उसे, उसे नष्ट नहीं करता है दंड का प्रहार दंड प्रहार से नष्ट होने वाला आकारात्मक अंश है कार्य का जो सामान्य अंश है सत्व वह दंड प्रहार प्रहारादि से नष्ट नहीं होता वह सत्व अंश है कारण यदि सत्वांश भी घटाकार के तरह नष्ट होता तो घट फूटने के बाद जो उसके टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं तो पहले तो कहा जा रहा था फूटने से पहले घट के कि घटो अस्ति, और अब घट के घटाकार के नष्ट होने के बाद कहा जाता है कपाल है उन टुकड़ों को कहा जाता है कपाल जिन टुकड़ों से कपाल घट बना था वो कपाल है घट के टुकड़े हैं घट नहीं है के टुकड़े हैं तो है पना जो पहले घट के साथ था वह अब घट के टुकड़ों के साथ आ गया तो आकार तो चला गया और बचा सत्वंश वह जो घट का आकार नष्ट होने के बाद विशेष रूप बचा है उसके साथ अन्वित प्रतीत हो रहा है उन टुकड़ों को भी और आ, चूर चूर कर देते हैं तो उन टुकड़ों का भी जो चूर्णात्मक रूप है वो टुकड़े नहीं दिखते कपाल आदि टुकड़े नहीं दिखते चूर्ण दिखता है मिट्टी दिखती है क्योंकि हाँ तो मृद अस्थि तो वहाँ पर भी अस्तित्व प्रतीत होता है तो ये जो कार्य के अंदर दो अंश हैं एक अस्तित्व अंश और एक कार्य का अपना अंश उसमें से विनाशी स्वरूप है कार्य का जो अपना विशेष स्वरूप है आकार वह तो विनाशी है और जो सामान्य अंश है अस्तित्व यह पूर्वपूर्व पूर्व कार्य का उत्तर उत्तर कार्य उत्तर उत्तर कार्य का पूर्व पूर्व कार्य के साथ अन्वित होता है ऐसा करते करते जो अंतिम कार्य है छांदोग्य में कहा गया कि ये जो अन्न है ये भी शुंग है यानि कार्य है अन्न यानि पृथ्वी इसो पृथ्वी रूपी कार्य से उसका मूल जल का अन्वेषण करना चाहिए और तो ये पृथ्वी का विलय होने के बाद भी जल बचता है उसका कारण और ये जल भी पृथ्वी के तरह कार्य है इसलिए जल रूपी कार्य से उसके मूल का अन्वेषण कर लें तो जल का विलय प्रविलापन तेज में होता है और तेज स्वयं भी तत्तेजो असृजत्व के अनुसार कार्य हैं तो उसका भी मूल खोजते हैं तो उसका मूल मिलता है सत और सत किसी का कार्य नहीं है इसलिए वो जो सत है वही परम्परा या मूल कारण में मूल कार्य में फिर शुरू वाले कार्य से उत्तर कार्य में उत्तर कार्य से उससे उत्तर कार्य में अन्वित होता है उसमें से जो मूल कारण उत्तर उत्तर कार्य के साथ अन्वित हो रहा है वह सामान्य अंश है सद वह कभी नष्ट नहीं होता नष्ट होता है कार्य का स्वरूप और कार्य का स्वरूप नष्ट होते होते होते अंतिम में केवल कारण जो सत है शेष रहता है। तो ये कहा जा रहा है कि घटो अस्ति इति प्रतिपन्नस्य घटस्य घट मुदगर विलापने घटाकार एवं अपि अनुवृत्तिदर्शनात। तो घटो अस्ति इस रूप से ज्ञात जो घट हैं उसमें जब मुदगरादि से अभिघात करते हैं तो विलापने सती घट का जब विलय होता है तो घटाकार एवं विलीय थे घट का आकार ही नष्ट होता है न अस्तित्व घट के अंदर जो अस्तित्व है वो नष्ट नहीं होता क्यों कहते तस् कपालादो अपनी अनुवृत्ति दर्शन घटाकार के नष्ट होने के बाद जो अवशिष्ट रहा घट का कारणात्मक रूप वो टुकड़े टुकड़े रूप उसी में सद अंश का अन्वय हो रहा तस यानी सद अंशस जो अस्तित्व अंश है उसका कपालादि रूप कारण के साथ अन्वय होने के कारण माना जाएगा कि सदअ का नाश नहीं होता अतः कार्य प्रविलापनस्य प्रविलान कार्य लीन होगा तो सत में ही लीन होगा तो कार्य प्रविलापनस्य से न शून्यता पर्यवसायी लय इसलिए लीन होते होते होते अंतिम में शून्य शेष रहेगा यह नहीं कह सकता लय होते होते होते मूल जो सद वस्तु है उसमें लय होगा जो प्रारंभिक कार्य है सूक्ष्म आकाश उस आकाश का भी लय होगा वो किसमें होगा तो तस्माद ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत यह श्रुति आत्मा से आकाश की उत्पत्ति बता रही है तो जिससे आकाश उत्पन्न उत्पन्न हुआ उसी आत्मा में आकाश का प्रविलय होगा और आत्मा का प्रविलय किस में होगा वो कार्य न होने से उत्पन्न न होने से अनादि अनंत होने से उसका किसी में भी प्रलय नहीं होगा वह प्रलय काल में भी शेष रहेगा तो इस अभिप्राय से कहते हैं कार्यप्रविलान से अस्तिवन न शून्यतापर्यवसायी इति उक्तम यह बात बताई गई भाष्य में इस वाक्य से कौन से वाक्य से कि तथापि तथा सर्विशेषरिपी तो जगत मूलमित अवगतवाद कार्य प्रवलापन से अस्तिवनिष्टवा ये जो वाक्य है भाष्य में इस वाक्य से ये कहा गया कि कार्य का विलय शून्य में नहीं होता है कार्य मात्र का विलय होने के बाद उसका जो सत कारण है वो शेष रहता है कार्य कारण में कार्य का विलय होता है वो कारण शून्य नहीं है अभावात्मक नहीं है सद है कारण इति उक्तम फुटती इसे स्पष्ट करते हैं भाष्यकर भगवान जो पूर्व वाक्य से संक्षेप में अर्थ कहा गया उसे स्पष्ट कर रहे हैं उसका विवरण कर रहे हैं तथा ही इदम इत्यादि से तो तथा ही इदम कार्य सूक्ष्मताम्यपारंपर्य अन्गम्यम सद्बुद्धि निष्ठा एव अवगमयती तो ये जो कार्य हैं विलीन होते होते स्थूल का विलय होगा सूक्ष्म में सूक्ष्म का विलय होगा सूक्ष्मतर कार्य में सूक्ष्मतर कार्य का विलय होगा उससे भी सूक्ष्मतम कार्य में ऐसा करते करते एकदम जो पूर्व कार्य था शुरू वाला आकाश रूप उसमें विलय होगा और आकाश का भी विलय होगा उसके कारण आत्मा में तो सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्य अनुगम्यम कार्यम सदबुद्धि निष्ठा एवं अवगमयती तो कार्य का विलय ये बताता है कि वह सत में होता है तो सदबुद्धि निष्ठाम कारण सत है सत में कार्य का विलय है ऐसा ही ज्ञान करा करके कार्य विलीन होता लोक में देखा जा रहा है घट नष्ट होता है तो कपाल आदि है ऐसा प्रतीत होता है तो ये जो सद्बुद्धियां है सद्ज्ञान निष्ठा यदापि इत्यादि की अवतरण टीका है उससे पहले इस वाक्य का तथापि इधम कार्य तथा इधम कार्य इसका अर्थ करते हैं टीकाकार इसे देखिए स्थूलस्य कार्यस्य विलये से तत्कारणम् सूक्ष्म तत अवशिष्यते जब स्थूल कार्य का विलय होता है तो उसका कारणभूत जो सूक्ष्म कार्य है वह शेष रहता है और तस्यापि विलय वह सूक्ष्म कार्य भी लीन होगा तो ततः सूक्ष्म उससे भी सूक्ष्म जो कारण आ, कार्य है उसका कारणभूत वह अवशिष्ट रहता है और यावत दर्शनम व्याप्तिम् उपलभ्य तो जब तक कार्य दिख रहा है और उसका विलय होने के बाद कुछ न कुछ अवशिष्ट वस्तु दिख रही है तब तक ये व्याप्ति का निश्चय होगा कि कार्य कार्यविलय संष्ठ हैं कार्यविल सन्निष्ठत्व ये निश्चय होगा तो व्याप्ति उपलभ्य फिर यत्र न दृश्यते तो जहां पर अवकार्य एक सीमा तक दिखता है तार्किकों के अनुसार त्रेनुक से इधर वाले सब कार्यों का दर्शन होता है और त्रेणुक का भी कारणभूत जो द्वेनुकात्मक कार्य है त्रेणुक का लय होगा तो द्वेनुक में होगा लेकिन वो दिखता नहीं है और वेदांत के अनुसार स्थूलभूतों का कारण है पंचीकृत प्रक्रिया के अनुसार पंचीकरण प्रक्रिया के अनुसार सूक्ष्मभूत और उन सूक्ष्म भूतों का इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता तो इंद्रिय ग्राह्यता उनमें न, नहीं है लेकिन स्थूल कार्य का लय करते करते देखा जा रहा है कि वो सत्कार में हो रहा है लय तो ये व्याप्ति होगी कि कार्य का लय संनिष्ठ ही है तो जहां कार्य है लेकिन दिखता नहीं है और उसका भी लय होता है तो उस उस समय क्या शेष रहेगा ये दिखेगा नहीं यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से रीत नहीं होगी व्याप्ति लेकिन अनुमान कर सकते हैं जो अदृश्य कार्य हैं, लियमान वह भी सत में ही लीन होगा क्योंकि घटादि कार्यों का सदमृदादि में ही लय देखा जा रहा है यह व्याप्ति वहां उपयोग में आएगी अनुमान से निश्चय होगा इस अभिप्राय से कहते हैं कि व्याप्तिम उपलब्धि यहाँ न दृश्यते तथापि मूर्तल से अवश्यम भावित्वात एव अमूर्तम अवतिषते तो मूर्त यानि कार्य कार्य का विलय अवश्यम भावी है जात ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार तो जो मूर्त शब्द से लेना सूक्ष्म कार्य जो अभी इंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है सूक्ष्म होने से लेकिन कार्य होने के कारण उसका लय भी जरूरी है तो मूर्तल से अवश्यम भावित्वात् सन्मात्र अमूर्तम अवतिष्ठते। तो जो कार्य रूप नहीं है कारण ही है ऐसा जो सदैव सोमेदमग्रासित एकमेवा द्वितीय से कहा गया सत्तत्व है वही अवतिष्ठते। स्थित रहेगा अंतिम कार्य का लय उसमें होगा हाँ वो मूर्त शब्द वही यानी मूर्त शब्द के जगह अमूर्त विषय से ऐसा पाठ होता तो उचित होता ऐसा अर्थ निकलता है कि जो वो अमूर्त विषय है यानी इंद्रिय अग्राह्य विषय है कार्य है उसका लय अमूर्त जो ब्रह्म तत्व है उसमें होता है अमूर्त विषय कहो या मूर्त विलय कहो मूर्त शब्द कहो वो सूक्ष्म कार्य का इंद्रिय अग्राह्य जो कार्य है अपत पंचे रूप उसका लय जो मूल कारण है उसमें होगा। हाँ। तो तो क्या नाम? हाँ। तो मूर्त एव अवतिष्ठते। इति कार्यम एव सन्मात्र अमूर्तमतिषे कार्य सूक्ष्मतापारंपर्ण अस्रीय पुरुषस्य पुष्स गमयती तो कार्य ही क्या कर रहा है सूक्ष्म तारतम्य परंपरा से अनुश्रीय यानी विलियम ओ सदुद्धि निष्ठा अवगमयती का अर्थ है कि सनिष्ठ कार्य का लय है यह ज्ञापन करता है अब यदापि विषय प्रविलापनेन प्रवलापन प्रवलाप्यम इदिजो भाष्यवाक्य हैं, इसकी अवतरण टीकाएं हैं इसे देखिए है। ननु यथा इति नु यदृश्यम तदसत् यहापनदर्शनमित व्यातिदर्शना दृश्य असवात्बुद्धि नशंक आह यदापि इति तो यदृश्यम तद् असत जो दृश्य हैं वह असत्य हैं जैसे स्वप्न दर्शनम है स्वप्न दृश्यम स्वप्न का जो जगत है वह मिथ्या है असत्य है ये जो व्याप्ति है इससे निश्चय होगा शंका करने वाले कह रहे हैं व्याप्ति दर्शनात् अस्तित्व नृश्य असत्वात् सदबुद्धि नास्तेव तो दृश्य मात्र नहीं रहेगा जब अस्तित्व रूप से तो विषय रहेगा तो ज्ञान होगा तो कोई सद विषय ही नहीं रहेगा सतव रूपे न कोई दृश्य ही नहीं रहेगा यह व्याप्ति बताएगी कि जो भी दृश्य है वह असत है दृश्य ने विषय तो विषय मात्र असत है तो कोई भी सत विषय शेष नहीं रहेगा तो सदबुद्धि भी नहीं होगी विषय हो तो घट हो तो घट का ज्ञान हो घट बुद्धि हो ऐसे कोई सद्वस्तु रहे दृश्य तो उसका ज्ञान सद्बुद्धि हो जाए ह निर्विषय ज्ञान नहीं होता तो कोई ना कोई सद्वस्तु होनी चाहिए दृश्य लेकिन ये व्याप्ति बताएगी कि दृश्य मात्र असत है हाँ हाँ तो ये जो है शून्यवादी और हम लोग आ, हम लोग वेदांती एक जैसे ही हैं लेकिन वह यदि अंतिम सत्य जो वस्तु है उसका दृश्य तो छोड़ दें वेदांती भी दृश्य को असत मानते हैं लेकिन एक दृक रूप वस्तु भी है वेदांत में वह दृष्टा को नहीं मानते दृश्य मात्र असत होने पर भी एक द्रिक है जो सत है और दृश्य मात्र का विलय होने पर भी दृष्टा रहता है वो दृश्य मात्र के विलय को का साक्षी है दृश्य मात्र असत हैं ये कहने वाला शेष रहता है उस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती है नहीं तो वेदांती ही है वे क्षणिक विज्ञानवादी वो तो क्षणिकत्व छोड़ दे शून्यवादी जो हैं दृश्य के शून्यत्व को मान लें और एक वो दृश्य मात्र के अभाव के दृष्टा को स्वीकार कर लें तो पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा कि आप लोग सौ वर्ष तक जीते रहो का मतलब ठीक है हमारे सिद्धांत को आप स्वीकार कर रहे हैं अनुमोदन कर रहे हैं हमारा इतना स्वीकार करो तो, तो कार्यम एव सदु निष्ठा पुरुष से अवगम अच्छा ये नु यदृश्य तद असत यथा स्वप्न दर्शनमित अस्तित्वेन दृश्यस्य से तो दृश्य ही नहीं तो सदबुद्धि न्य दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार क्या नाम दृष्टि सृष्टि दृष्टि के अनुसार पहले सृष्टि या फिर दृष्टि होती है के अनुसार जब विषय ही नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा कोई सद विषय ही नहीं रहा तो सद्बुद्धि भी नहीं होगी इसलिए कार्य का प्रविलय सन्निष्ट सन होता है एक सद्बुद्धि निष्ठा अवगमयती ये जो कहते हो ये ठीक नहीं इस प्रकार की जो शंका हुई इसका समाधान यदापि इत्यादि से किया जा रहा है यदापि विषय प्रविलापन प्रविलाप्यमाना बुद्धि तदापि सा सत्प्रत्य गर्भा एवं विलीयते कहते हैं जब ये माना जाए कि विषय के न रहने से ज्ञान भी नहीं होता है तो विषय प्रविलापने यानी विषय के नाश के साथ प्रविला्यमाना बुद्धि यानी ज्ञान ये सिद्धांत भी मान लेते हैं सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार सृष्टि नहीं है तो दृष्टि भी नहीं है तो भी कहते हैं तदापि सा यानी वह प्रविलिय प्रविलाप्यमाना बुद्धि सा शब्द से लेना विषय के विलय से विलीयमान जो बुद्धि वह विलीयते, वह सत्य ही विलीन होगी कैसे तो टीका में टीकाकार ने लिखा कि सद्बुद्धि नास्त्यवूत प्रत्यय अवश्यमस्त्युपगंत सद्बुद्धि नहीं है विषय के तरह विषय का ज्ञान भी नहीं है ऐसा एक ज्ञान तो स्वीकार करना पड़ेगा जैसे दृश्य असत हैं, ऐसे दृश्य का ज्ञान भी असत है इत्याकारक जो एक ज्ञान है इस ज्ञान को सत्य मानना पड़ेगा तो ये कहते हैं कि सदबुद्धि नास्ति इतव भूत प्रत्यय यानी ज्ञान हा। ज्ञानम अवश्यम अस्त ये ज्ञान तो जरूर है ऐसा मानना पड़ेगा तो इति अभिवंतव्यम अन्यथा निषेध व्यवहार अयोगा नहीं तो बुद्धि का निषेध नहीं हो पाएगा सद्बुद्धि का निषेध नहीं हो पाएगा ना तो सद्बुद्धि का निषेध करने के लिए सद्बुद्धि नास्ति इत्याकारक ज्ञान सत्य है प्रामाणिक है परमारूप है इसे मानना पड़ेगा तो वो जो सत प्रत्यय है उसका विषयभूत जो सत वो दृक् रूप है वो सत्य है वो मूल कारण है अतो अंतो ग सदबुद्धि स्वीकृता इसलिए अंतत सदबुद्धि का निषेध करने के लिए स्वीकृत जो सत सत्प्रत्यय वो सदबुद्धि रूप ही है और वह सदबुद्धि स्वीकार करनी ही पड़ेगी अब बुद्धि ही न प्रमाणम इत्यादि पर चर्चा हम लोग कल करते हैं